देवी भागवत चौथा स्कंध देवी की महिमा का वर्णन इंद्र ने कहा क्या सरस्वती रहित ब्रह्मा विश्व की रचना में लक्ष्मी रहित विष्णु जगत के संरक्षण में तथा उमा रहित रुद्र संसार के संहार में समर्थ हो सकते हैं कदापि नहीं किंतु जब सरस्वती लक्ष्मी और उमा संज्ञक तुम्हारी शक्तियों का सहयोग उन्हें प्राप्त होता है तभी वे अपना कार्य संपादन करने में समर्थ हो पाते हैं भगवान विष्णु ने कहा अखिल भूमंडल की व्यवस्था करने में पूर्ण स्वतंत्र देवी यदि तुम्हारी शक्ति का सहयोग प्राप्त न हो तो कभी भी त्रिलोकी की रचना करने में ब्रह्मा पालन करने में विष्णु तथा संहार करने में रुद्र समर्थ नहीं हो सकते अनघे निश्चित रूप से सब में शक्ति रूप से केवल तुम ही भास रही हो व्यास जी कहते हैं इस प्रकार ब्रह्मा प्रभृति प्रधान देवताओं ने देवी की स्तुति की तब वे कहने लगी देवताओं संताप रहित होकर बताओ अभी मेरे करने योग्य वह कौन सा कार्य है इस जगत में कोई कैसा भी असाध्य काम क्यों ना हो और उसकी पूर्ति देवता चाहते हो तो मैं उसे करने को तैयार हूं श्रेष्ठ देवताओं आप सब लोग अपना तथा पृथ्वी का दुख बताइए देवता बोले यह पृथ्वी भारतीय अत्यंत व्याकुल होकर हम लोगों के पास आई है दुष्ट राजाओं ने इसे महान क्लेश पहुंचाया है इसके आँखों से गिर रहे हैं और इसका शरीर कांप का कार्य है माता तुम पहले भी महसासुर को मार चुकी हो बह दानो बड़ा ही बलवान था करोड़ों दैत्य उसके सहायक भी थे वैसे ही पराक्रमी शुंभ निशुंभ रक्त बीज अपार बलशाली चंड मुंड तथा वैसी ही शक्ति से संपन्न धूम्रलोचन दुर्मुख दुस्सह जो अत्यंत भयंकर एवं प्रतापी थे तथा दूसरे भी बहुत से दुष्ट दैत्य हाथों काल के ग्रास बन चुके हैं पहले की ही भांति अब भी संपूर्ण दुष्ट दैत्यों को जो जगत में राज्य कर रहे हैं मारकर उन दुराचार्यों के दुस्सह भार से पृथ्वी को मुक्त करने की कृपा करें व्यास जी कहते हैं जब कल्याणमयी भगवती जगदम्बा से देवताओं ने जो प्रार्थना की तब देवी उनसे कहने लगी उस समय भगवती का मुख मुस्कान से भर गया था काली है, उनको श्रीमुख की शोभा बढ़ा रही थी मेघ की भांति गंभीर वाणी में वे बोली